श्री रामकृष्ण वचनामृत सत्ताईस दिसंबर अठारह सौ तिरासी परिच्छेद इकहत्तर समय सापेक्ष श्रीस उन्हें पुकारने का अवसर मिलता ही नहीं श्री रामकृष्ण शाह से यह ठीक है समय हुए बिना कुछ नहीं होता किसी लड़के ने सोने के पहले अपनी माँ से कहा था माँ जब मुझे टट्टी की इच्छा हो तब उठा देना उसकी माँ ने कहा बेटा टट्टी की इच्छा तुम्हें स्वयं उठाएगी मुझे उठाना ना होगा जिसे जो कुछ देना चाहिए यह उनका पहले से ही ठीक किया हुआ है घर की एक पुरखिन अपनी बहुओं को एक बर्तन से नापकर चावल बनाने के लिए देती थी पर उतना चावल उन लोगों के लिए कम पड़ता था एक दिन वह नापने वाला बर्तन फूट गया इससे बहुत बहुएँ बहुत खुश हुई पर उस पुरखिन ने कहा तुम्हारे नाचने कूदने या खुशी मनाने से क्या हुआ मैं चावल अपनी मुट्ठी से नाप सकती हूं मुझे अंदाज मालूम है शेष से क्या करोगे पूछते हो उनके श्री चरणों में सब कुछ समर्पित कर दो उन्हें आम मुक्तियारी दे दो वे जो कुछ अच्छा समझे करें बड़े आदमी पर अगर भार दे दिया जाए तो वह कभी बुराई नहीं कर सकता साधना की भी आवश्यकता है परंतु साधक दो तरह के होते हैं एक तरह के साधकों को स्वभाव बंदर के बच्चे जैसा होता है दूसरे तरह के साधक का बिल्ली के बच्चे जैसा बंदर का बच्चा किसी तरह खुद अपनी माँ को पकड़े रहता है इसी तरह कोई साधक सोचते हैं हमें इतना जप करना चाहिए इतनी देर तक ध्यान करना चाहिए इतनी तपस्या करनी चाहिए तब कहीं ईश्वर मिलेंगे इस तरह के साधक अपने प्रयत्न से ईश्वर प्राप्ति की आशा रखते हैं परंतु बिल्ली का बच्चा खुद अपनी माँ को नहीं पकड़ सकता वह पड़ा हुआ बस म्यू म्यूह करके पुकारता है उसकी माँ चाहे जो करे उसकी माँ कभी उसे बिस्तर पर ले जाती है कभी छत पर लकड़ी की आड़ में रख देती है और कभी उसे मुंह में दबा कर यहाँ रखती फिरती है वह स्वयं अपनी माँ को पकड़ना नहीं जानता इसी तरह कोई कोई साधक स्वयं हिसाब करके साधन भजन नहीं कर सकते कि इतना जब करूँगा इतना ध्यान करूँगा वह केवल व्याकुल होकर रो रो कर उन्हें पुकारता है उसका रोना सुनकर वे फिर रह नहीं सकते आकर दर्शन देते हैं ईश्वर करता है तथापि कर्मों के लिए जीव उत्तरदायी है दिन चढ़ाया है घर के मालिक ने भोजन के लिए घर में कच्ची रसोई का सामान तैयार कराया है वे बड़े व्यस्त हैं वे घर के भीतर जाकर भोजन का प्रबंध कर रहे हैं दिन बहुत हो गया है इसीलिए श्री राम कृष्ण भोजन के लिए जल्दी कर रहे हैं वे उसी कमरे में टहल रहे हैं मुख पर प्रसन्नता झलक रही है कभी कभी केशव कीर्तनिया से वार्तालाप कर रहे हैं केशव कीर्तनिया वही कारण और वही कारण है दुर्योधन ने कहा था त्वया ऋषिकेश हृदय स्थिति यथा नियुक्त तथा करोमी श्री रामकृष्ण शाह से हाँ वही सब कराते हैं यह ठीक है कर्ता वही है मनुष्य तो यंत्र स्वरूप है और यह भी ठीक है कि कर्म पल भी है मिर्च खाने पर पेट जलता रहेगा पाप करने से उसका फल अवश्य भोगना होगा जिसे सिद्धि हो गई है जिसने ईश्वर को पा लिया है वह फिर पाप नहीं कर सकता उसके पैर बेताल नहीं पड़ते जिसका सधा हुआ गला है उसके स्वर में सारे गम बिगड़ने नहीं पाता भोजन तैयार है श्री राम कृष्ण भक्तों के साथ मकान के भीतर गए और उन्होंने आसन ग्रहण किया ब्राह्मण का मकान है व्यंजन कई तरह के तैयार कराए गए हैं ऊपर से अनेक प्रकार की मिठाइयाँ भी लाई गई हैं दिन के तीन बजे का समय होगा भोजन के बाद श्री राम कृष्ण ईशान के बैठक खाने में आकर बैठे पास में श्रीश और मास्टर बैठे हैं श्री राम कृष्ण श्रीष के साथ फिर बातचीत करने लगे श्री राम कृष्ण तुम्हारा क्या भाव है सोहम या सेब्य सेवक संसारियों के लिए सेब्य सेवक का भाव बहुत अच्छा है सब संसारिक काम तो कर रहे हैं ऐसी अवस्था में मैं वही हूँ यह भाव कैसे आ सकता है जो कहता है मैं वही हूँ उसके लिए तो संसार स्वप्नवत है उसका अपना शरीर और मन भी स्वप्नवत है उसका मैं भी स्वप्नवत है अतिव संसार का काम वह नहीं कर सकता इसीलिए सेव्य सेवक भाव दास भाव बहुत अच्छा है दास भाव हनुमान का था श्री राम से हनुमान ने कहा था राम कभी तो मैं सोचता हूँ तुम पूर्ण हो मैं अंश हूँ तुम प्रभु हो मैं दास हूँ और जब तत्व का ज्ञान हो जाता है तब देखता हूँ मैं ही तुम हूँ और तुम ही मैं हों तत्व ज्ञान के समय सोहम हो सकता है परंतु वह दूर की बात है शेष जी हाँ दास भाव से आदमी निश्चिंत हो सकता है प्रभु पर सब कुछ निर्भर है कुत्ता बड़ा स्वामी भक्त है इसीलिए स्वामी पर सब भार देकर वह निश्चिंत रहता है